श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयानबे इक्कीस सितम्बर अठारह तोतापुरी जी की शिक्षा अष्ट सिद्धियाँ ईश्वर लाभ में विघ्न रूप है श्री रामकृष्ण विभूति का होना एक आफत है नागे तोतापुरी ने मुझे सिखलाया था एक सिद्ध समुद्र के तट पर बैठा हुआ था उसी समय एक तूफान आया तूफान से कष्ट होने का भय हुआ उसने कहा तूफान रुक जा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 गंगा जी में उसने डुबकी लगाई फिर काली मंदिर में गया हलधारी उस समय काली मंदिर में बैठा था वह मस्त होकर स्तव पाठ करने लगा छौ छौ खटवांग धारणी आदि कुत्ते के पास पहुंचकर उसने उनके कान पकड़ उसका जूठा खाया कुत्ते ने कुछ भी न किया मेरी भी उस समय यही अवस्था हो चली थी मैं हृदय के गले से लिपट कहने लगा क्यों रे हृदय क्या मेरी भी यही दशा होगी मेरी उन्माद अवस्था थी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 मास्टर से देखो सिर्फ पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता बाजे के बोल आदमी कह खूब सकता है परंतु हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल है श्री रामकृष्ण फिर अपनी ज्ञानोन्माद अवस्था का वर्णन कर रहे हैं सेजो मथुर बाबू के सांस कुछ दिन नाव पर खूब सैर की उसी यात्रा में नवद्वीप भी गया था बाजरे में देखा केवट खाना पका रहा था उसके पास में खड़ा हुआ था